महाभारत शांति पर्व एकोनपंचाशद अधिक त्रिशतमोध्याय व्यास जी का सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के अंश से सरस्वती पुत्र अपांतर तकमा के रूप में जन्म होने की और उनके प्रभाव की कथा जन्मे जय वाच साक्ष्यम योग पांचरात्र वेदारण्यकमे च्ञा ब्रह्मर्षि लोकेतु प्रचरती जन्मेजा ने ब्रह्मर पूछा ब्रह्मर्षे सांख्य योग पांचरात्र और वेदों के आरण्यक भाग ये चार प्रकार के ज्ञान संपूर्ण लोकों में प्रचलित है। किमेतानेक निष्ठान एम पृथक निष्ठान वु प्रब्रो वह मया पृष्ठ प्रवृत्ति यथा क्रम मुने क्या ये सब एक ही लक्ष्य का बोध कराने वाले हैं अथवा पृथक पृथक लक्ष्य के प्रतिपादक हैं मेरे इस प्रश्न का आप यथावत उत्तर दें और प्रवित्ति का भी क्रमशः वर्णन करें वै सम्पायनवाच यज्ञ बहु परमुदारम द्वीप मध्य स्वतमात्म पराशरा सत्यवती महर्षि तस्म तमो ज्ञान तमो वै सम्पायन जिन्हें कहा राजन देवी सत्यवती ने यमुना तटवर्ती द्वीप में पराशर मुनि से अपने शरीर का सहयोग करके जिन बहुज्ञ और अत्यंत उदार महर्षि को पुत्र रूप से उत्पन्न किया था अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान सूर्य स्वरूप उन गुरुदेव दयादी को मेरा नमस्कार है पिता महाद्यम प्रविदंत प्रसिष्टम विभूतुक्तम नारायण सांसपुत्रम दईपायनम वेद महानिधानम ब्रह्म जी के आदि पुरुष जो नारायण है उनके स्वरूप भूत महर्षि को पूर्व पुरु पुरुष नारायण से छठी पीढ़ी में उत्पन्न बताते हैं जो ऋषियों के संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है नारायण के अंश से उत्पन्न है अपने पिता के एक ही पुत्र हैं और द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायण कहलाते हैं उन वेद के महान भंडार रूप दया जी को मैं प्रणाम करता हूँ नारायण पहला नारायण दूसरा ब्रह्मा तीसरा वशेष्ट, चौथा शक्ति पांचवा परासर, छठवा व्यास इस प्रकार व्यास जी छठी पीढ़ी में उत्पन्न हुए हैं तमादिलेश महाविभूति नारायणो ब्रह्म महा निधान स सर्ज पुत्रार उदार तेज व्यास प्राचीन काल में उदार तेजस्वी महान वैभव संपन्न भगवान नारायण ने वैदिक ज्ञान के की महानिधि महात्मा अजन्मा और पुराण पुरुष व्यास जी को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न किया था जन्मे जय उच तव कथित पूर्व संभव वशिष्ठ से सुत शक्ति शक्तिपुत्र पराशरः पराशर से दया दृष्ण नारायण सुतम प्रभा प्रभासते जन्मेजा ने कहा विश्रेष्ठ आप ही ने पहले आदि पर्व की कथा सुनाते समय यह कहा था कि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र मुनिवर श्री कृष्णद्वैपायन व्यास हैं और अपन आप उन्हें नारायण का पुत्र पुत्र बतला रहे हैं कि किमत पूर्वजम जन्म व्यास्यामित कथिय सोमते जन्म नारायणोद्भव श्रेष्ठ बुद्धि वाले मुनीश्वर क्या अमित तेजस्वी व्यास जी का इससे पहले भी कोई जन्म हुआ था नारायण से व्यास जी का जन्म कब और कैसे हुआ यह बताने की कृपा करें वै सम्पाएन उच वेदार वेत्तु काम से धर्मेष तपोनिधे गुरुमे ज्ञाननिष्वत्द आसवा भारतमख्या तपस्रा से धीमता शुश्रूषा तत्पर राजनवदा तो सुम्त जैमन पैलश्च सुदृढ़ व्रत अहम चतुर्थ श्रेष्ठ वही सुको व्यासातम तथा वैश्व पायन जी ने कहा राजन मेरे धर्मिष्ट गुरु वेदव्यास तपस्या की निधि और ज्ञाननिष्ठ हैं पहले वे वेदों के अर्थ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय के एक शिखर पर रहते थे ये महाभारत नामक इतिहास की रचना करके तपस्या करते करते थक गए थे उन दिनों इन बुद्धिमान गुरु की सेवा में तत्पर हम पांच शिष्य उनके साथ रहते थे सुमंतु जयमिनी दृढ़ता पूर्वक उत्तम धर्म का पालन करने वाले पहल चौथा मय और पाँचवें व्यास पुत्र सुखदेव थे ये भी परवृतो व्यास शिष्य ही पंचभिर उत्तम सुषुभ हिमवत् भूत भूत पति यथा इन पांच उत्तम शिष्यों से घिरे हुए व्यास जी हिमालय के शिखर पर भूतों से परिवेषित भूतनाथ भगवान शिव के समान शोभा पाते थे वेदानवर्त सा मन समुक्ता वयुम स्म वहाँ व्यास जी अंगों सहित सब वेदों तथा महाभारत के अर्थों की आवृत्ति करते और हम सब शिष्यों को पढ़ाते थे एवं हम सब लोग सदा उद्यत रहकर उन एकाग्र एवं जितेंद्रिय गुरु की सेवा करते थे कथातरे थ कस्मचिन पृष्ठोस्माजोत्तम वेदाथरता जन्म नारायण तथा एक दिन किसी बातचीत के प्रसंग में हम लोगों ने द्विश्रेष्ठ व्यास जी से वेदों और महाभारत का अर्थ तथा भगवान नारायण से उनके जन्म होने का वृतांत पूछा सपूर्व मुक्त वेदार भारत तत्व नारायण जन्म व्यापचक्रे तत्वज्ञानी व्यास जी ने पहले हमें वेदों और महाभारत का अर्थ बताया उनके बाद भगवान नारायण से अपने जन्म का वृत्तांत इस प्रकार बताना आरंभ किया विप्रा तपसाधिगतम भया विप्रगण ऋषि संबंधी यह उत्तम आख्यान सुनो प्राचीन काल का यह वृत्तांत मैंने तपस्या के द्वारा जाना है प्राप्त प्रजा विसर्गे वे सप्तमे पद्मणो महायोगे शुभाशु विवर्जिता पूर्व ब्रह्म अमित प्रभ ततः स प्रादुर्भवन्न थैनम वाक्यम ब्रवीत जब सातवें कल्प के आरंभ में सातवीं बार ब्रह्मा जी के कमल से जन्म ग्रहण करने का अवसर आया तब शुभ और अशुभ से रहित अमित तेजस्वी महायोगी भगवान नारायण ने सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तब उनसे भगवान ने यह बात कही मम तम नाभितो जातः प्रजा सर्ग कर प्रभु प्रजा स्विधा सजंड पंडिता ब्रह्मन तुम मेरी नाभि से प्रजावर्गी की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हो और इस कार्य में समर्थ हो अतः जड़ चेतन प्रकार की प्रजाओं की करो मुक्तो चिंता प्रणम्य वरदम देव उच हरिमेश्वर भगवान के इस प्रकार आदेश देने पर ब्रह्मा जी का मन चिंता से व्याकुल उठा वे सृष्टि कार्य से विमुख हो वरदायक देवता सर्वेवर श्रीहरि को प्रणाम करके इस प्रकार बोले का शक्तिरम देवेश प्रजा सृष्टुम नमोस्तु ते अप्रज्ञावान देव विधत्व देवेश्वर मुझमें प्रजा की सृष्टि करने की क्या शक्ति है आपको नमस्कार है देव मैं सृष्टि विषयक बुद्धि से सर्वथा रहित हूँ यह जानकर अब आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए स एवं मुक्तो भगवान भूतस्तः चिंतया मास बुद्धिम बुद्धिताम वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देवेश्वर भगवान विष्णु ने अदृश्य होकर बुद्धि का चिंतन किया स्वरूपिणी ततो बुद्धिपस्थे हरि प्रभु योगे न चैनाम निर्योग स्वयं युजे तथा उनके चिंतन करते ही मूर्तिमती बुद्धि उन सामर्थ्यशाली श्रीहरि की सेवा में उपस्थित हो गई तदनंतर जिन पर दूसरों का वश नहीं चलता उन भगवान नारायण ने स्वयं ही उस बुद्धि को उस समय योग योगशक्ति से संपन्न कर दिया सताम ऐश्वर्योगस्था बुद्धि गतिमतिम सतीं वाचवचनम दिव बुद्धि वै प्रभुरव्यय अविनाशी प्रभु नारायण देवने ऐश्वर्योग में स्थित हुई उस सती प्रगतिशील बुद्धि से कहा ब्रह्मा प्रवशस्वेति लोकश्रेष्ठ सिद्ध ये ततस्तमीश्वरा दीष्टा बुद्धि क्षिप्रम विभिषता तुम संसार के रूप की सृष्टि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश करो ईश्वर का यह आदेश पाकर बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गयी अथ हरि भूयचह प्राहमा विविधा प्रजा जब ब्रह्मा जी सृष्टि विषयक बुद्धि से संयुक्त हो गए तब श्रीहरि ने पुनः उनकी ओर स्नेह दृष्टि से देखा और फिर इस प्रकार कहा अब तुम इस नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करो बाढ़ तब बहुत अच्छा कहकर उन्होंने श्री हरि के आज्ञा सिरोधार्य की इस प्रकार उन्हें सृष्टि का आदेश देकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए प्राप चैनम संस्थानम देव काम चकृतिम प्राप्य एकी भावगत वे एक ही मुहूर्त में अपने देवा देवधाम में जा पहुँचे और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो उसके साथ एकीभूत हो गए अथाश्य बुद्धिभवत पुनर सृष्ठा प्रजाइमा सर्वा ब्रह्म ब्रह्मणाम ब्रह्मेष्टि तदनंतर कुछ काल के बाद भगवान के मन में फिर दूसरा विचार उठा वे सोचने लगे परमेष्ठि ब्रह्मा ने इन समस्त प्रजाओं की सृष्टि तो कर दी दैत्यनां गंधर्व रक्षो गण समकुला जाता ही वसुमती भारा प्रांता तपस्वी किंतु दैत्य दानों गंधर्व और राक्षसों से व्याप्त हुई यह तपस्विनी पृथ्वी भार से पीड़ित हो गई है बहु बहवो बलिन पृथिव्या दैत्य दान राक्षसा भविष्य तपोयुक्ता वरान्न प्राप्श चोत्तमा इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे बलवान दैत्य दानों और राक्षस होंगे जो तपस्या में प्रवृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्राप्त करेंगे अवश्य मेहतर्वरदान दर्पितव्या सुरगण ऋतिय तपोधना वरदान से घमंड में आकर वे समस्त समस्तदानों निश्चय ही देव देवसमूह तथा तपोधन ऋषियों को बाधा पहुंचाएंगे तत्र पहुँचाएंगे त्र भार भारत मयां अथ ना सुद्भूत वसुतायाँ यथाक्रम अतः अब मुझे पृथ्वी पर क्रमशः नाना अवतार धारण करके इसके भार को उतारना उचित होगा निग्रहेण च पापा साधूनाम प्रग्रहेण च यम तपस्विनी सत्याधारी क्षति पापियों को दंड देने और साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने से यह तपस्विनी सत्य स्वरूपा पृथ्वी बल से टिकी रह सकेगी मयाहेश ध्रिय पातालस्ते न भोगिना मयाधारियत विश्व चराचर मैं पाताल में शेष नाग के रूप से रहकर इस पृथ्वी को धारण करता हूँ और मेरे द्वारा धारित होकर यह संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है तस्मात्थिव्या परित्राण करे से संभव ग एवं स चिंति तो भगवान् मधुसूदन रूपान्यश्रिय प्रादुर्भाव प्रादुर्भावे सह वाराह नार च वामनं मानुस तथा येया निहन्तिया दुर्विनीतासुराह्यह इसलिए मैं अवतार लेकर इस पृथ्वी की रक्षा अवश्य करूँगा ऐसा सोच विचार कर भगवान मधुसूदन ने जगत के लिए अवतार ग्रहण करने के निमित्त अपने अनेक रूपों की सृष्टि की अर्थात वाराह नरसिंह वामन एवं मनुष्य रूपों का स्मरण किया उन्होंने यह निश्चय किया था कि मुझे इन अवतारों द्वारा उद्दंड दैत्यों का वध करना है अथ भूजो जगत सृष्टा भू शब्दे नानु नादय सरस्वती मुच्चार तस्वत अपांतरतमा नाम सुतो वा संभव प्रभु तदनंतर जगत श्रेष्टा श्रीहरि ने भो शब्द से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए सरस्वती अर्थात वाणी का उच्चारण किया इससे वहां सारस्वत का आविर्भाव हुआ सरस्वती या वाणी से उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली पुत्र का नाम अपरतमा हुआ भूतभव्य भविष्य तत्वादी दृढ़ तमुवाचन देवानाम आदि वे अपांतर तमा भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता सत्यवादी तथा तो दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे मस्तक झुकाकर खड़े हुए उस पुत्र से देवताओं के आदिकारण कारण अविनाशी श्रीहरि ने कहा वेदाक्षण श्रुति कार्यामताम तस्मात्थथथथा ज्ञपतम ममी तद्वचन मुने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुने तुम्हें वेदों की व्याख्या के लिए ऋख साम यजुस आदि श्रुतियों का पृथक पृथक संग्रह करना चाहिए अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करो मुझे तुमसे इतना ही कहना है ते न भिन्ना तथा वेदा मनोस्वय्भुवेन्तरे तत स्तुत भगवानरिस्ते न कर्मणा तपसा चुप्त सुत मण्वंतरे सौपुत्र प्रवर्तक उपाथरतमें स्वायंभुमण्तर में भगवान की आज्ञा के अनुसार वेदों का विभाग किया उनके इस कार्य से तथा उनके द्वारा की हुई उत्तम तपस्या यम और नियम से भी भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए और बोले बेटा तुम सभी मनमंत्रों में इसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक होगे भविष्य चलो ब्रह्मण न प्रधेश्य नित्यश पुनस्ो नाम भारत भविष्य महात्मा राजान प्रथिता भुवि ब्रह्मण तुम सदा ही अविचल एवं अजय बने रहोगे फिर द्वापर और कलयुग की अंधे का समय आने पर भरतवंश में कुरवंशी क्षत्रिय होंगे वे महामनस्वी राजा समस्त भूमंडल में विख्यात होंगे तेसाम तत् प्रसूता नहम कुल भेद परस्पर विनाशाथम तवी स्वामृत हित्विजय द्विश्रेष्ठ उनमें से जो लोग तुम्हारी संतानों के वंशज होंगे उनमें परस्पर विनाश के लिए फूट हो जाएगी तुम्हारे सहयोग के बिना उनमें विग्रह होगा त्राप्यनेकदाधेश तपसाव कृष्ण युगे संप्राते कृष्णवर्णो भविष्यति उस समय भी तुम तपोबल से संपन्न हो वेदों के अनेक विभाग करोगे उस समय कलयुग आ जाने पर तुम्हारे शरीर का वर्ण काला होगा धर्म विविधा चर्ता ज्ञानकथा भविष्यति तपोयुक्तों न च रासे तुम नाना प्रकार के धर्मों के प्रवर्तक ज्ञान ज्ञानदाता और तपस्वी होगे, परंतु राग से सर्वथा मुक्त नहीं रहोगे वीतरागस् पुत्रस्ते परमात्मा भविष्यते महेश्वर प्रसाद नहीं तत्वनम अन्य था तुम्हारा पुत्र भगवान महेश्वर की कृपा से वीतराग होकर परमात्म स्वरूप हो जाएगा मिरीय बाट्टल नि सी यं मानस वै प्रवद विप्रा पितामहोत्तम बुद्धियुक्त वशिष्ठमग्रम चपोन निधनमें यस्त सूर्य व्यतिच्य ते तस्याव ये नहीं सकती। विप्राह। पिता चापी तहर्षि परसो नाम महाप्रभा पिता सती वेद निधिवरिष्ठ महातपावही तपसो ये जिन्हें ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं जो उत्तम बुद्धि से युक्त तपस्या की निधि एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनका तेज भगवान सूर्य से भी बढ़कर प्रकाशित होता है उन्हीं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के वंश में पराशर नाम वाले महान प्रभावशाली महर्षि होंगे वे वैदिक ज्ञान के भंडार मुनियों में श्रेष्ठ महान तपस्वी एवं तपस्या के आवास स्थान होंगे वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता होंगे कानीन गर्भ पितृकन्या कायाम तस्मा ऋषि स्वम भविताच पुत्र उन्हीं ऋषि से तुम पिता के घर में रहने वाली एक कुमारी कन्या के पुत्र रूप से जन्म लोगे और कानीन गर्भ अर्थात कन्या के संतान कहलाओगे भूत भव्य भविष्याण छिन्न सर्वार्थ संशय ये शती क्रात का पूर्व सहस्र युग पर्यता सर्वान्वजोधिष्ट दक्ष से तपसान्विता पुनर्दक्ष से चाणीक सहस्रयुग पर्यजान भूत वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों में तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा पहले जो युगों के कल्प व्यतीत हो चुके हैं उन सबको मेरी आज्ञा से तुम देख सकोगे और तपोबल से संपन्न बने रहोगे। भविष्य में होने वाले अनेक कल्प भी तुम्हें होंगे अनादि अनुध्या वचनम अन्य था मुने तुम निरंतर मेरा चिंतन करने से जगत में मुझ अनादि और अनंत परमेश्वर को चक्र हाथ में लिए दिख हो मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी भविष्य महासत्व ख्यातिप्युला तप्चर सूर्यपुत्रो भविष्यति मनु मधु मधुर्मह तस्वंतरे मन, च मण्वाजिगणपूर्वक तमे भवितावस्त मसादा संशय महान शक्तिशाली मुनीस्वर जगत में तुम्हारी अनुपम ख्याति होगी वस जब सूर्यपुत्र शनिश्चर मनवंतर के प्रवर्तक हो महामनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे उस मनवंतर में तुम ही मेरे कृपा प्रसाद से मनवादि गणों में प्रधान होगे इसमें संशय नहीं है यकिंचित विद्यते लोके सर्व तन्मद विचेषितम अन्यम चिंत स्वच्छंदम विदधाम्य हम संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे ही चेष्टा का फल है दूसरे लोग दूसरे दूसरी बातें सोचते रहते हैं परंतु मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ एवं सारस्वतम ऋतमांतरतम तथा उक्वा वचनम ईशान साधी अस्वे त्य प्रवीन सरस्वती पुत्र अपांतरतम मुनि से ऐसा कहकर भगवान उन्हें विदा करते हुए बोले जाओ अपना काम करो सोहम तस् प्रसादे नहम देवस्ह हरिमेदत अपंतरतमा नाम तथो जाया हरि पुनश्चा विख्यात वशिष्ठ कुलनंदन इस प्रकार में भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से पहले अपरतमा नाम से उत्पन्न हुआ था और अब उन्हें हरि की आज्ञा से पुनः वशिष्ठकूलनंदन व्यास के नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ हूँ तदैतत्कथित हम जन्मया पूर्वकमात्म नारायण प्रसादेड तथा नारायणांश जम नारायण की कृपा से और उन्हीं के अंश से जो पहले मेरा जन्म हुआ था उसका यह वृत्तांत मैंने तुम सब लोगों से कहा है मै हि सोमह तप परम दारुण पुरा मतिमता श्रेष्ठ परम भेद साम में श्रेष्ठ शिष्यगण पूर्व में मैंने उत्तम समाधि के द्वारा अत्यंत कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की थी एतः कथिता सर्व जन्म प्रक्षित पुत्र पूर्वजन्म भविष्यम चक्ता स्नेह तो मया पुत्रो तुम लोग मुझसे जो कुछ पूछते थे वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया तुम गुरु भक्त शिष्यों के स्नेहवशी मैंने यह अपने पूर्वजन्म और भविष्य का वृतांत तुम्हें बताया है वह वाच एसते कथित पूर्व संभवोंस्मदुरप या सलिष्ट मनसो यथा पृष्ठ पुनः शुणु वैसम पायन जी कहते हैं नरेश्वर तुमने जैसा मुझसे प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पहले क्लेश रहित चित्त वाले अपने गुरु व्यास जी के जन्म का वृत्तांत कहा है अब दूसरी बातें सुनो योग पांचरात्रम वेदा पाशुपतम तथा राजर से विधि राज्योग पांचरात्र और पाशुपत शास्त्र इन ज्ञानों को तुम नाना प्रकार के मत समझो सांख्य से वक्ता कपिल परम ऋषि सो उच्यते हिण्यगर्भ योगस्ता पुरातन सांख्य शास्त्र के वक्ता कपिल हैं वे परम ऋषि कहलाते हैं योगशास्त्र के पुरातन ज्ञाता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ही हैं दूसरा नहीं अपंतरतम से वेदाचार्य स उच्यते प्राचीन गर्भ मृतिम प्रवदी के मन वर उपातरतमा वेदों के आचार्य बताए जाते हैं यहाँ कुछ लोग उन महर्षि को प्राचीन गर्भ कहते हैं उमा पतिर्भूतपति श्रीकण्ठो ब्रह्मण सुनिद्यग्रो ज्ञानम पाशपतम शिव ब्रह्मजी के पुत्र भूतनाथ कंठ उमापति भगवान शिव ने शांत चित्त होकर पाशुपत ज्ञान का उपदेश किया है पांचरात्र कृष्णस वेत्ता तो भगवान्वय सर्वेश नृप्रेष्ठ ज्ञान ज्ञाने श्वेते सुदृश्यते यम यथा ज्ञानम धा नारायण प्रभु ना न चैनमें जानती तमोभूता निपश्रेष्ठ संपूर्ण पांच रात्र की ज्ञाता तो साक्षात भगवान नारायण ही है यदि वेद शास्त्र और अनुभव के अनुसार विचार किया जाए तो इन सभी ज्ञानों में उनके परम तात्पर्य रूप से भगवान नारायण ही स्थित दिखाई देते हैं प्रजानाथ जो अज्ञान में डूबे हुए हैं वे लोग भगवान श्रीहरि को इस रूप में नहीं जानते हैं तमेव शास्त्रकर्ता प्रवदंते मनीषिण निष्ठा नारायणमृथी नान्योस्ती वचो शास्त्र के रचयिता ज्ञानी जन उन नारायण ऋषि को ही समस्त शास्त्रों का परम लक्ष्य बताते हैं दूसरा कोई उनके समान नहीं है यह बिरा कथन है नि संशय सर्व नि वसति वै हरि हेतु हेतुबला सति माधव ज्ञान के बल से जिनके संशय का निवारण हो गया है उन सब के भीतर सदा श्रीहरि निवास करते हैं परंतु कुतर्क के बल से जो संशय में पड़े हुए हैं उनके भीतर भगवान माधव का निवास नहीं है पांचरात्रिदोजेतु यथा क्रम पर नृप एक्त नरेश्वर जो पांच रात्र के ज्ञाता हैं और उसमें सताए हुए क्रम के अनुसार सेवा शिवापरायण हो अनन्न्य भाव से भगवान की शरण में प्राप्त हैं वे उन भगवान श्री हरि में ही प्रवेश करते हैं सांख्यम च योगम च सनातने दि वेदाश्त सर्वे निकले न राजन सर्वि समस्त ऋषि निरुक्त हो नारायणो विश्वमिद पुराण राजन सांख्य और योग ये दो सनातन शास्त्र तथा संपूर्ण वेद सर्वथा यही कहते हैं और समस्त ऋषियों ने भी यही बताया है कि यह पुरातन विश्व भगवान नारायण ही है शुभा, शुभाशुभम कर्म समी ऋतम यवर्तते सर्वोकेशुकि तस्मादे तद्भवती विद्या दिव्यंतरीक्षे भुवचा शुचयती स्वर्ग अंतरिक्ष भूतल और जल इन सभी स्थानों में और संपूर्ण लोकों में जो कुछ भी शुभ शुभ कर्म होता बताया गया है वह सब नारायण की सत्ता से ही हो रहा है ऐसा जानना चाहिए इतिश्री महाभारत शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी दैपायनोत्पत्त एकोन पंचाशदिक्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में दैपायन की उत्पत्ति विषय तीन अध्याय पूरा हुआ